मुंशी राम सेवक भौहे चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले इस जीने से तो मरना ही भला है मृत्यु को प्रायः इस तरीके के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं यदि वह सबको स्वीकार कर लेती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे रईसों के जीवन के सभी गुण इनमें भरपूर थे मानव चरित्र की दुर्बलताए उनके जीवन का आधार थे वह नित्य मुनसफी कचहरी के, के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे कभी भी उन्हें किसी इल्सास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते हुए देखा नहीं गया था परंतु उन्हें सभी लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे चाहे तूफान आए, पानी बरसे या ओले गिरे मुख्तार साहब वहां से टस से मस्त न होते थे जब कभी कचहरी चलते तो देहातियों के जुंट के झुंड झुंड उन्हें घेर लेते, चारों ओर से उन पर पर विश्वास की की और आदर पड़ती, सब में प्रसिद्ध था, सरस्वती है, इसे वकालत कहो या मुक्तरी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था आमदनी अधिक ना होती थी चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय ही उनके पास आने से हिचकते थे मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था परंतु पास के पखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था खैर जो भी हो यह उनका पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आस पास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु तो धनी वृद्धों की श्रद्धा थी विधवाएँ अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखते बूढ़े अपने कपूतों के डर से उन्हें अपना धन सौंप देते थे परंतु रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है क्या भोर को साँझ के करार पर रुपया लेते पर वह साँझ कभी आती न थी सारांश मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे ही नहीं थे यह उनके कुल की प्रथा थी यही सब मामले बहुता मुंशी जी के सुखचैन में विघन डालते थे कानून और अदालत से उन्हें कोई डर तो ना था इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर उन्हें भला बुरा कहने को उतारू हो जाता तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती थी इस प्रकार की दुर्घटनाएँ दाय होती थी हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते ही हैं जिन्हें दूसरों को तो नीचा दिखाने में ही आनंद आता है ऐसे लोगों का ही सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे नहीं तो एक की इतनी मजाल तो न थी कि आंगन में आकर उन्हें बुरा भला कह सके मुंशी जी उसके पुराने गाहक थे बरसों तक उससे साग ली थी यदि दाम न दिया जाए तो कुजड़िन को संतोष करना चाहिए था ताम जल्दी या देर से तो मिल ही जाते हैं परंतु वह मुफटिन में घबरा गई और कलेवा बनाने पर उतारू हो गए तो इनमें उनका कुछ दोष न था इसी गाँव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया था सरकार ओर से उसके अच्छे कामों मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया परंतु जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी तो मुंशी जी को चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती है तो एक दिन उन्होंने साफ साफ मूंगा से कहा मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं साफ साफ कह दो मैं अपने मरने की फिक्र करूं। तो उस दिन मूंगा की आंखें खुली उसकी नींद टूटी बोली मेरा हिसाब कर दो हिसाब का चिट्ठा तैयार था अमानत में उसकी अब एक भी कौड़ी बाकी न थी मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा करके रखे हैं। मैं एक कौड़ी भी ना छोड़ूंगी परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है जिसे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता अदालत में उसका कुछ जोर न था न लिखी पढ़ी थी न हिसाब किताब हाँ पंचायत से कुछ आसरा था पंचायत बैठी गांव के कई लोग इकट्ठे हुए मुंशी जी नियत और मामले में साफ थे उन्हें पंचों का क्या डर सभा में खड़े होकर पंचों से कहा भाइयों आप लोग सत्यनारायण और कुनीन हैं मैं आप साहबों का दास हूँ आप सब साहबों की उदारता और कृपा से दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रूप में हड़प कर जाऊंगा पंचों ने एक स्वर में कहा नहीं नहीं आपसे ऐसा नहीं हो सकता राम सेवक यदि आप सब सज्जनों का विचार हो मैंने रुपये दबा लिए हैं तो मेरे लिए यह डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है मैं धनाध्य नहीं हूं न मुझे उदार होने का घमंड है पर अपनी कलम की कृपा से आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूं क्या मैं ऐसा ऊंचा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए पचा लूँ पंचों ने एक स्वर में फिर कहा नहीं नहीं, आपसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता मुँह का टीका टेक कर काढ़ा जाता है पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया पंचायत उठ गई मुंगा ने आह भर संतोष किया और मन में कहा अच्छा अच्छा, यहां ना मिला तो ना सही वहाँ कहा जाएगा टीका काढ़ा जाता है पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया पंचायत उठ गई मुंगा ने आह भर कर संतोष किया और मन में कहा अच्छा अच्छा यहाँ ना मिला तो ना सही वहाँ कहा जाएगा अब कोई मुंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था दरिद्रता से जो दुख भोगने पड़ते वह सब उसे झेलने पड़े वह शरीर से पुष्ट थी चाहती तो परिश्रम कर सकती थी पर जिस दिन से पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम सिखा ली अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती थी उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उसे सच्चे मन से असीसा करती बहुदा अपने के के वाक्यों में, कविता के वाक्यों में, में कविता और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली नंगे सिर नंगे शरीर हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती थी